तृत्य वर्गान के रूप में आपका आत्मसम्बन के प्रश्न है प्रथम में प्रथम में तो पिता का स्वर में श्याम था दूसरे में स्वर्ग स्वर्ग के साथ बहुत साधुभूत विद्या के बारे में पूछा उसके भी उत्तर दिया स्मृति के माध्यम से बता दिया कि बता दिया कि जितना हिट जाइए जितना जिस प्रकार के चाहिए जिस तरीके से लगाना बता दिया करके और ज्यादा देर में हो तो प्रवर्ग्राम सब ब्राह्मण तो देखें करके जो कविता आज को तो हमें अनुज्ञान मार्ग में जाना है वो परिषद है कर्मकांड का विषय है वो वहां जाने कहा तो तृतीय वाद के रूप में रचिकता ने कहा एयम एक चिकित्सा अनुष्य अस्तित्व एक अस्तित्व एक तद विद्याष्ट या हम बराणौ यह सवाल स्थिति का प्रश्न ये तो तो कि जो मृत पुरुष सामने है उसको लेकर के संदेह है कुछ लोग कहते हैं और लोक संबंधी आत्मा है जो भी यहां से निकल के चला गया कोई कहते हैं यहीं पर समाप्त हो जाता है कुछ प्रस्ताव यहीं पर अस्तित्व हो जाता चार बात आदि आदमी बोलते हैं चार भूतों का एक विलक्षण समय होता है तो चैतन्य दिखाई लग जाता है शरीर में और जिस दिन वो भूतों का विघटन होगा संयोग का विघटन होगा चैतन्यवासना छोड़ देता है ईश्वर का सारा हिस्सा वाला कोई आत्मा मान कोई चीज नहीं, नहीं। है ऐसा मतलब कहना आत्मा नहीं है ंतु वैदिक लोग मानते हैं मैं आप महे ज्ञा करता है स्वर्ग जाता है अपना गलत कर्म के नरक जाता है जैसे जैसा है मानते हैं यह तथा विद्यास अनुशिष्ट हो मैं आपका द्वारा अनुशिष्ट हूं आपका शिष्य हूं अनुशासन हूं इस पर जानना चाहता हूं देवताओं के लिए जो संदेह हुआ है विश्व है उसको मैं जानना चाहता हूं मरे हुए के लिए यहां संदेह बना है गौरव में तृतीय वरदान यही मानता हूं ऐसा कहा अब यमराज जी पांच श्लोक मंत्रों के द्वारा प्रलोभन दिखाना शुरू करेंगे इस वरदान को मत मानता हूं ये बहुत गहरा विषय है सूक्ष्म विषय है देवताओं को भी संदेह हो गया था आत्मा है कि नहीं एक बार ऐसा संदेह हो गया था ऐसी स्थिति का तो इसको मेरे ऊपर छोड़ दो इसके बदले में जो चाहो छोड़ दो मैंने भौतिक साधना जो चाहिए इस्लोक संबंधी पर लोग संबंधित जो चाहिए मैं देना चाहता हूं क्योंकि इसको मत मारो ऐसा शिष्य की परीक्षा के लिए है ये नहीं तो कि बदनाम नहीं देना चाहते हैं बात नहीं देना चाहते हैं तो तो क्योंकि ज्ञान प्रदेश अधिकारी को ही देना चाहिए और अधिकारियों तो उल्टा कर देंगे इसको लेकर के शिष्य की परीक्षा करना आरम्भ करते हैं क्या राज बोलते हैं और भाषण में जाता किया किम अयम एकांत को निःशना क्या ये अनेकांतिक ने बेविचारी वास्तव में आत्मा को ही चाहता है आत्मा को भी चाहता हो विषय को भी चाहता हो वे विचारी हो गया वो अनेकांतिक हो जाएगा यहां भी है वहां भी है कि तो एकांतिक तो माने उसी को चाहना आत्मज्ञान को ही चाहता वास्तव में संसार से व्यरक्त है नवा अथवा नहीं है इसके तो लिए परीक्षणा इसी परीक्षा करने पर के लिए युवराज होते हैं अपने शब्दों में मंत्र है देरश तमुरा विद मंगले सधरुण अन्बर नचिकेतु ऋणस्व मारोपरो जैन इस पर चिकित्सुरा सुय नहीं है इस स् मंत्र से संबंधित अब तब मैंने इस विषय में देवईर भी चिकित्सा ज़ी देवताओं ने भी संदेह किया था क्या मानी यह शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर लेने वाला आत्मा है कि नहीं देवताओं को भी संदेह हो गया था अत्र इस विषय पर किस विषय आत्मा के विषय में अत्र अस्मिन विषय किस विषय पर देवई रि विचिकित्सा पूरा पूरा पूर्वकाल की बात है भाई देवताओं को भी संदेह हो गया था आप आए कि कंपनी क्योंकि जैसे जगह चलता है वहां भी होगा कोई आस्तिकवाद है कोई आस्तिकवाद है वहां भी असुर बोलते है, नहीं है जनता बुद्ध है नहीं सुविज्ञान अनुवेश धर्म ये तो धर्म है धर्म में आत्मा धरती सर्वान अमृता अंध्रता, अमृता धर्म सबको धारण करता है इसलिए उसका धर्म है क्योंकि तो आत्मा में कल्पित है सारे इसलिए उसको धर्म सर्वसे दर् बनाएं पुण्य पुण्य रूपी धर्म नहीं है आपको रूपी धर्म अनुरेश धर्म यह अत्यंत सूक्ष्म है यह आत्मा धर्म है आत्मा दो तरकार प्रकार से धर्म की व्युत्पत्ति करते हैं या तो धरती सर्वान धनात्मान गढ़ वर्गान ये धर्म सबको धारण करता है इसे धर्म अर्थात धार्यते सर्व इति धर्म सबके द्वारा धारण किया जाता है आत्मसत्ता को कोई अपलाद नहीं कर सकता और आपका आत्मसत्ता को अपलाप करना लगेगा तो अपना ही अपलाप करेगा मैं नहीं हूं ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता आधेरे में हो भी बोलता मैं हूं करता सर्वैधार्य धर्म ऐसा नहीं होता है धर्म माना पुण्य नहीं है आत्माहारे अणुरे स धर्म यह आत्मा बहुत अनुभव है और मैंने नई आयिकों के अनुमान समझना सूक्ष्म है अणोरणिया महतो महिला आत्मा का जो विश्व भार इत्यादि आये तो अणुरेश धर्म ऐसा धर्म थर्व, अणु नहीं सुविज्ञ सुविज्ञा होना संभव नहीं क्योंकि केवल परिसर में पढ़ चुके हैं आप तो ज्ञात भी नहीं होता अज्ञात भी नहीं होता होगा कि तो क्योंकि सुविज्ञा सुविज्ञा अपने से भिन्न हो जाता है अपने से भिन्न हो तो सुविज्ञा होता है ये सुविज्ञा नहीं होता अणु है सूक्ष्म है धर्म अन्यम परम नचिकेतोस्व हे नचिकेता ये संबोधन है ये नचिकेता अन्य वर से इसको छोड़ो, इस वरदान को छोड़ो जो तुम्हारी मांग है अन्य वरदान मार दो इसके बदले में जो चाहो इस लौकिक भोग मारो या पारलौकिक भोग मारो दो ही तो है दृढ़ महा माह उपरोक्सी एक मां, आ, मां तो माम वित्तीय है माम के जगह पर महादेश हुआ है और एक माँ निषेधार्थ में है मांग मांगी का प्रयोग है उपरोक्षी मध्य प्रशेष प्रशन लुम है मांग के योग में लुम होता है ट नहीं होता है न मांग सूत्र है अटाट नहीं होता माम उपरो माम मा, मा उपरो मा, मा ऐसा न रहता मांगे माम मुझे मत रोको शिक्षा रुधिर आवरण है ना मुझे घेरो मत उपरोध रात रुधिर आवरण है। तो मां उपरोक्षी मत मत रोकना मेरे लिए इसमें वही चाहिए करके मत मांगना इसके पर दूसरे भाव मां सृजम एनम अति सृजम एनम इस एनम परम ये जो बरदान है आत्म के विषय में जो तुमने पूछा है तो इसको मेरे तरफ पृथक छोड़ दो अति सृजन छोड़ो मामने मेरे तरफ या मां का अर्थ माम ये तीन मां है एक मां है माम अर्थ में बाकी दो मां दो मां है मां माम अर्थन है एक मां विशेष अर्थ है या मां अति सृजन है अति स्त्रीजा के साथ अमेर होगा मेरे तरफ छोड़ दो ये नम इस बरदान को मेरे तरफ छोड़ दे जिस वरदान को तुमने मारा है आत्मसंबंधी है आत्मज्ञान संधे छोड़ दो क्योंकि ये अणु है सूक्ष्म है यह विषय बहुत सूक्ष्म है देवताओं के भी संदेह हुआ है तो मनुष्य क्या समझ सकता है माने ये अमराज के मन में है ऐसा कहेंगे तो छोड़ जाएगा देवताओं का विषय नहीं हमारे विषय भी नहीं है इसलिए कमाओ खाओ यही अच्छा है सोच के भाग जाएगा भला टल जाए अच्छा है यमराज के ये सोच ऐसा शिष्य है वो छोड़ने वाला संसार से भोग से विरक्त है आज चर्चा से भाष्य देखें देवई अपी अप्र एक तस्वीर वस्तु नहीं देवई को तो अपी के साथ अन्वय कर लेना मंत्र में तो के बाद अपी है देवई अपनी देवताओं में भी ऐसा है अत्र अत्रस्विन वस्तु वस्तुनि ये जो इस विषय में आत्मवस्तु में है आत्मावस्तु इस विषय में प्रति के सर संशय का हम पूरा आपका संशय हो गया तो देवताओं को भी आत्मा है कि नहीं है वास्तव में ऐसे संशय हो गया क्यों संशय हुआ? बहुत सूक्ष्म है ये इसको जानना सबके बस की बात नहीं है क्योंकि अपने से भिन्न को जानना सरल होता है अपने आप को जानना कठिनाई है अपने आप माने शरीर को तो हम जानते हैं यह अपने से भिन्ना है ये अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि तो शरीर को तीनों शरीरों से अलग करके आदमी को जाना समझना मुश्किल है समझ नहीं होता यह भी बात नहीं है किंतु बताना मुश्किल है कर्ता और कर्म एक हो नहीं सकता देवी अभी अत्र याविक वस्तु ने अत्र मैंने यातास्विक वस्तु ही एक कर दिया इस विषय में आत्मवस्तु में विचिकित्सक संशय पुरा मूर्व हूं पहले देवताओं ने भी संदेह किया था इस विषय में चिकित्सन बीपूर्वक की त्यादि प्रत्ययकार धातु है सम प्रत्यय किया हुआ है चिकित्सा प्रसिद्ध है माने रोगों को हटाने के लिए चिकित्सा शब्द बनता है या बी लड़ने से हो गया संशय बीपूर्वक होने से संशय चिकित्सा जिसे आते हैं उसे जो चिकित्सा बनता है प्रतिकारे तब्याधि है जो गुप्तिज के दिव्या संसूत्र है उस सूत्र में कई बात के हैं गुप्तच के द्व्या सूत्र में कई बात कह गुपेर निरा जुगुप्सा बनता है निा चिकित्सा वो सूत्र में बात बातें हैं तो चिकित्सा पर तो बनी जाता है जैसे बनाते हैं उसी प्रकार यहाँ चिकित्सा बने पर निष्ठा कर दिया फिजिक सिस्टम हो गया चिकित्सा पर तो प्रसिद्ध है ब्यापी का रोगों का नाश को भी किया जाता है औसत को चिकित्सा करके दवाई दारू को या बी अगर जैसे संशय अत होगा विचृत संशयकम पूरा संशय किया देवताओं ने पहले ये कहा टिप्पणी है चार और पांच चार ने कहा यदि देवई अभी झटिक न बदत्तम तब कुटोशिशा की उपेक्षा बुद्धि देवे ये हमारा कहते हैं देवताओं को संदेह किया करके क्यों कहना चाहते हैं उसके बुद्धि को पलटने के लिए देवताओं को भी इतनी कठिनाई हुई तो हमारी बुद्धि का विषय तो है क्यों इसके पीछे पड़ने अन्य वरदान ले लो यही नचिकता सोचेगा यही अभिप्राय कहा यदि देवय ना होताओं को भी संदेह हो गया तो एकाएक ज्ञान नहीं सके ना हो होटित ही शीघ्र ज्ञान नहीं हो पाए देवताओं को भी आत्मा के विषय का सहायक तब कु बुद्धि साध्यम वो जो आत्म तो हमारी बुद्धि के साथ ही कहा पूछे कैसे बनेगा मुश्किल है यदि उपेक्षा बुद्धि उत्पादन नचिकेता की उपेक्षा बुद्धि उत्पादन करना चाहते हैं और इस कल जाए दूसरा प्रदान डेले क्यों खिलो न मारे एक सोचते हैं इसलिए कहा देवाय रवि इत्यादि कहा निर्माण सब लोग देवताओं को भी संदेह हुआ था संशयितम संशय फलावसान विचारितम तो इतना संशय करके नल छोड़ा है देवताओं ने किंतु तो संशय करने के बाद फलावसान हुआ है। फल आपका निश्चय किया है उन तो लोगों ने ऐसे नहीं छोड़ा है विचारितम विचार किया जब तक संशय को विचार के द्वारा फलावसान नहीं होगा तब तो तक तो विचार तो करना चाहिए खाली संशय करके काम नहीं होगा संशय आत्मा श्य नहीं खाली संशय करके बैठे निकलो तो विनाश को कहा देती है? तो जहां संशय होगा वहां पर किस तरह से विचार करना होगा जैसे खाणों में संदेह हो गया था पुरुष होगा तो क्या करना पड़ेगा नजदीक जाओ टॉर्चर लगाओ या प्रत्यक्ष प्रमाण सबसाफी से देखो नजदीक से पता लग जाएगा निश्चय हो जाएगा यानी संदेह करके बैठ ही संशय कर उन्होंने संशय संशय करके फलावसान विचार था फल जहां अवसान है जिस विचार में वहां तो विचार ही किया देवताओं ने ये दे दे है, नहीं कि संशय कर भी छोड़ दिया हो उनको अर्पण के बारे में जानकारी है यह कहते हैं न ही देवास्त नामा संशय संशय न सप्रमंद साम प्रथम तो ठीक नहीं है देवता हो और संशय करके निर्णय नहीं कर सकते हो लेकिन सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं तो बड़ी है नहीं देवाक चलाना देवता हो और संशय संशय करके न सपन बंदी तेरे तुम कितम यह तो ठीक नहीं है निर्णय कर ले सकते बात नहीं हो सकती देव विचार विषय त्याच वस्त्रो महामहही तुम ध्वन्य ध्वनि सूचित होता है देवताओं ने भी देवताओं का विचार का विषय बना हुआ से, ये तो है, है।, है, तो है ये जो वस्तु है महामहिम है अति स्लाघनीय अति पुज्य है यह होता है ये देवताओं के द्वारा संशय किया जाने का मतलब बहुत सूक्ष्म है बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है ये सिद्ध होता है इससे मनुष्य अभी शेयरमुषी कुशला न सिर्फ न साम अनिर्णीय परित्य जानती है किमु देवाले की भावना मनुष्य भी शेयमुषि कुशला बुद्धि कुशल होंगे शेयमुषि मानी बुद्धि जो बुद्धि में निकोण लोग होंगे खाली संशय करके नहीं छोड़ते मनुष्य भी कैसे है अब देवता लोग छोड़ेंगे यही याद है मनुष्य अभी शेयी कुशला बुद्धि कुशल जो होंगे बुद्धि में कौन तो मनुष्य होंगे ना संतिदम अनिर्णय करके जाती है के वस्तु पर निर्णय किए बिना छोड़ते हो ये पाप नहीं है क्यों का देवाद जब मनुष्य भी नहीं छोड़ते बुद्धि कुशल लोग तो देवता कैसे छोड़ेंगे संशय करके जाने तो नहीं कौन बोलते उन्होंने विचार करके फलावसान हो गया आत्मज्ञान उनको है यह होता है तथा सुप्रबलान जिज्ञासा दबितुम उस आत्मा में सुख अति प्रबल जिज्ञासा पैदा करने के लिए देवईगत्री विचृन हो रहा यह काम होगा वास्तविकता है सत्र में आत्म ही आपको वस्तु नहीं सुप्रबलां अत्यंत प्रबल जिज्ञासा धन्य उत्पन्न करने के लिए है उत्थान कर या तो संदिग्ध रूप को निष्कर्ष ही ऊपर ऊपर से देखेंगे तो संदिग्ध रूप से आगे जाकर के निष्कर्ष लेने के लिए है किस तरह आगे भाष्य है तो देवताओं ने भी संदेह किया था पहले इस विषय में इसलिए नहीं सुविज्ञ धर्मिश् का अर्थ करते हैं ये धर्म आए आत्मा नहीं सुविज्ञा सुष्ट विज्ञा सुष्ट विज्ञान नहीं होता है जानना न जानना अपने से भिन्न में होता है विदित और अविदित से भिन्न करके चलना पर से पढ़ के आ आप लोग यदि अन्य विदिता मित्रा अधिक ऐसा पढ़ के आ रहे हैं तो सुविज्ञय नहीं होता है विज्ञा तो होगा किंतु तो सुविज्ञ नहीं हो सकता है जैसे मैं घर को जानता हूं सुविज्ञ होता है अच्छी तरह से जानता हूं मेरे प्रमाण का आदि का विषय बनता है ऐसा नहीं सुविज्ञान सुष्टु विज्ञान श्रोता प्राकृतिक नहीं अर्थ यह है जो सामान्य प्रकृति में बहने वाले लोग हैं जो शास्त्रीय संस्कार दिन नहीं है केवल कमाओ खाओ दुनिया जैसे पशुपत व्यवहार करके चलने वाले मनुष्य हैं उनके लिए सुविज्ञा नहीं होता है सुविज्ञा में सुष्ट विज्ञान सुष्ट विज्ञान रहता स्वतंत्र भी, भी, भी सुनने पर भी किसको प्राकृतिक जन है जो प्राकृत जन है शास्त्रीय संस्कार रहे तो प्राकृत होते हैं जिनमें शास्त्रीय अध्यात्म संस्कार नहीं है शास्त्रीय संस्कार नहीं है वो प्रकृतों प्रकृत प्राकृत प्रकृति में चलने वाले जब चाहे जो चाहे सो करने वाले शास्त्रीय संस्कार रहे तो प्राकृतिक बोलते हैं प्राकृतिक लोगों के द्वारा सुनने पर भी उनको सुविज्ञा नहीं हो सकता तो क्यों क्यों सुर नहीं होता अणु या अति सूक्ष्म है अणुवा नहीं आयोग का समझना पूरे अवयव रूपाथ होता है ऐसा नहीं समझ समझना सूक्ष्म अणु का सूक्ष्म ऐसा आप आत्मा क्यों धर्म या आत्मनाम जो धर्म है या धर्म का पुण्य नहीं आत्मा का धर्म है अतो अन्यम असत्यु असंिग्धम परम ने चुके तो दृढ़ इसलिए जहां संदेह ने इस विषय देवताओं ने संदेह किया तो मनुष्य को संदेह होना स्वाभाविक है तो अन्य एक वरदान माव तो लो इसके बढ़ जो चाहो वो माव लोग असंिग्ध जो फलावसान हो जाए अभी फल मिल जाए ऐसा वरदान माव लोग दृढ़ करू या वरदान माव लोग स्वीकार करो महाम मां, मां, मां उपरोक्ष महा माने माम मुझे पहला वाला माँ को अर्थ है मुझे उसको महाप्रोशी मेरे को मत रोको आवरण मत करो उपरोधन महा काक्षी क्योंकि तो मान लोग लोट के अर्थ में है ये किंतु मान युम शूद्र है सर्वकार अपवाद तो मांग का योग होता है तो किसी भी लकार का प्रयोग करना हो अर्थ उसका रहेगा किंतु तो लकार का प्रयोग होगा लोट का मान ही लोम सर्वकारापवाद है लोभ का प्रत्येक तो लोट का अर्थ निकलेगा यहां मत करो ऐसा मेरे को अवरोध पत्र को नहीं देता कैसा अधमारण में बहुत दबा रहा जो कर्जा लेने वाला होता है उसको अवरण बोलते हैं और जो कर्जा देने वाले को उत्तम बोलते हैं संस्कृति में ऐसा नियम है तो जैसे अधमरण को उत्तम दबाता है कैसा मुझे मत दबाना जिसको कर्जा दिया होगा तो कर्जा जिसने दिया होगा हो उसको गाली देगा जिन्हें अलग तरह दबाएगा ऐसा मत करना मेरे लिए अलामरण को जैसे दबाता है उत्तमारण वैसा मेरे को मत करना क्योंकि मैं तुमसे झूठ चुका हूं बरदान देने को कहा है इसलिए ऐसा मनमाना मत करो मेरे ऊपर कृपा करना वरदान बंद करो यही का कहना है टिप्पणियां ही एक नंबर टिप्पणी प्रकृत भवई प्राकृत्य है प्रकृति के साथ चलने वाले शास्त्रीय संस्कार से रहित जो व्यक्ति होते हैं उनको प्राकृतिक जन्म बोलते हैं प्रकृत भवई अवत्या प्रकृतो भव प्राकृत कई प्राकृत ही ऐसा है अण प्रत्यय लगा हुआ है प्राकृत बने के लिए अमरकोशकार ने का है जो प्राकृत लोगों के कई पर्यायवाचक शब्द दिया है कहते हैं विवर्ण पामरो नीच प्राकृत अच्छा, पृथक जन नि कसरो जालम चुनलश्चेतरश्च स अमर अमरकोशकार में जो शास्त्र संस्कार रहित लोगों को ऐसा ऐसा नाम दिया है परियाय वाल से कहिए जबाटा कल सब बोलते हैं उसी प्रकार कह विवरण नाम भी होता वर्णों से बहिष्कृत होने से विवरण चारों वर्णों से बहिष्कृत हो जाते हैं साथ में संस्कार रहित लोग विवरण कामर हो पामर भी कहते हैं उनको और नीच तो स्वभाव है ही नीच तो हिंदी में भी बोलते हैं नीच शब्द नीचा प्राकृत प्राकृतिक भी हैं उसको और पृथक जाना शब्द से बोलते हैं पृथक जाना भी बोलते हैं उसको तो निहीना निहिन शब्द भी है अपसद शब्द भी है जाल शब्द भी है का शब्द भी है और इटर शब्द भी है उसकी ऐसे कई नाम है उसके अमरकोस्कार तो विवाद शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा तो विगतो तो वर्णों यश यश माता जिसका वर्ण चला गया अथवा जिससे वर्ण चला गया यही होगा गौधी समाज है पंचमी लगाना सती लगा के देना उसको विवर्ण कहा जाएगा तो वर्णमा ने क्या लेना वर्णा ने रंग को भी वर्ण बोलते हैं जाति को भी पर्ण बोल बोलते हैं ब्राह्मणादि को भी पर्ण बोलते हैं क्या लेना है आगे कहते हैं वर्णो दिजादो शुक्लादौ स्त रूप है शो छैदे विश्व विश्वकोश् कहा है वर्ण शब्द की व्याख्या की कई अर्थों में प्रयोग होता है बर्म शब्द विश्वकोश्चण की बात है वर्णो दिजादो ब्राह्मणादि वर्गो को वर्ण कहा जाता है चार वर्ण बोलते हैं बर्म शब्द का तो वहां प्रयोग होगा अथवा शुगलाद शुगला भी जो नील पिता हैं उनको भी वर्ण बोलते हैं अथवा स्तुति के लिए भी वर्ण बोला जाता है स्वता तो में तो तो तो भी प्रयोग होता है रूप में भी होगा वर्ण यह अमुक वर्ण का है रूप में भी होगा और यश में भी प्रयोग होता है और अक्षर में भी प्रयोग होता है तो परमात्मा में प्रयोग होता है क्या है अक्षर को अक्षर में काफा गर्भ जो होते हैं उसको भी वर्ण बोलते हैं विश्वकोष में ऐसा कहा है गर्व समुदाय यहां पर विवरण समय से जो यहाँ लेना चाहते हैं तो प्रसंग के आधार प्राकृतिक को जो विवरण बोलेंगे तो कौन सा घटेगा कि चारों चारोकरणों से बहिष्कृत होना चाहिए या शास्त्रीय संस्कार गहित व्यक्ति को कोई भी नहीं चाहेगा कोई विवरण होगा दो नंबर प्राकृत प्राकृतिक जनई प्राकृत जनों के द्वारा सुनने पर भी सुज्ञा नहीं होता कहा था डे बाई स्टो संशयातन विचार्य सुज्ञापन जो प्राकृतिक जन ही श्रोतम अपनी न सुवेद्यम भगवती जो कहा इसका अर्थ क्या आता है देवताओं के द्वारा तो संशय करने के आगे विचार करके सुज्ञात हो जाता है देवताओं के लिए प्राकृतिक जन तो सुनने पर भी नहीं होता तो ठीक से सुनता ही नहीं है विषय की तरफ मन है उसका केवल बैठता है सुनने के लिए तो मन अन्यत्र है इसलिए सुनता ही नहीं ठीक से अगर ठीक से सुने तो जरूर उसको समझ भी पे आता सुनता ही निभा भी जैसे गाली को सुनता हो कोई उसी प्रकार इन सब सम में आए हुए शब्दों को सुने तो उसका कल्याण हो जाता है यहां आज आप आए हैं और निकलते निकलते मैं ऐसा एक शब्द बोल दूं जो तो आप साथ, साथ मन और निर्ध्यासन करने लग जाए हमने क्या निकाला था उसका ऐसा बोला हमसे न तो जाने कितने मन निध्यासन शुरू हो जाएगा करेंगे क्योंकि तो इतने दिनों से सुना रहे हैं इन बातों को अभी तक कुछ सुना बात तो यही है सुनते ही नहीं है प्राकृत असली बात जब संशया देवतांपुर संजय तो, तो होता था आत्मा के जब संशय के पश्चात विचार करके सुज्ञापन उनके लिए देवतांपुर हो जाता है ये ध्वनि इस शब्द के द्वारा यही सिद्ध होता है एक प्राकृत या नहीं कहने का मतलब ये होता इनको सुनने पर भी नहीं होता जो तो प्रकृति में नहीं शास्त्रीय संस्कार से रहित व्यक्तियों को सुनने पर तो भी नहीं होगा इसका अर्थ यही है अगर तीन नंबर की पढ़ी भी है आत्मा चो का। तुम तो तुम तो तो क्यों धर्म कहा बालस्य तव अर्थकथाओं पढ़ाया किम धर्मे वे क्या पढ़े तुम धर्म क्यों प्रेस आत्मा को धर्म रूप क्यों कहा कि मराज का, का नजर तो तुम तो बालक है बालक को तो अर्थकथा धर्म कमाने की कुछ बातें होनी चाहिए ये छोड़ करके धर्म के तरफ कैसे लगा ये के अभिप्राय है बाल तुम बलुद बच्चे हो अगे अर्थकथा में बहाया अर्थकथा को छोड़ करके विषय की कथा करनी चाहिए विषय कथा को छोड़ करके क्यों धर्मेरा धर्म से क्या लेना देना तुम्हें इसी क्या कही तुम ये यहां दिखाना चाहते हैं भाष्यकार इसके लिए धर्म धर्म शब्द से कहा आत्मा को धर्म शब्द से आत्मा से क्या लेना देना तुम्हें तुम्हें तो विषण की तरफ बोलो ना क्या चाहिए खिलौना चाहिए क्या चाहिए वो एक अभिप्राय है इसका धर्म शब्द इसलिए प्रयरण किया था आत्मा क्यों धर्म आत्मा का धर्म का धर्मत्वम से आत्मा आत्मा को धर्म कैसे बोल दिया होगा भाष्य का था। धर्म शब्द का अर्थात तो लोग तो पुण्य को बोलते हैं पुण्य विशेष को एक ज्ञान विज्ञान जो होगा उसको धर्म बोलते हैं तो भाष्य का कैसे किया कहते हैं धर्मत्वम से आत्मा सर्वअनात्म धारक संपूर्ण अनात्म वस्तु का धारक होता है जो कल्पित वस्तु होते हैं आत्मा भिन्न को तो धारण करने वाला आत्मा है आत्मा में ही कल्पित ऐसा सारे के सारे आत्मा में कल्पित है, तो है। सुशुद्ध में सब खो जाते हैं जागृत में सब आते हैं तो कहां से आगे कहां थे वो आत्मा ही था एक क्षण पहले आत्मा को थोड़ा थोड़ा कुछ भी नहीं था दूसरे क्षण में फिर इतना बवाल सामने आता है तो क्या आत्मा में कल्पित है आत्मा में ही कल्पित होते हैं सर्व अनात्मा धारक धर्म आत्मा को धर्म शब्द का प्रयोग इसलिए किया सब अनात्म पदार्थ का धारक होता है इसलिए धर्म कहा गया और जो वास्तविक पुण्य रूपी धर्म है वो धर्म तो वो होगा सर्वे धार्यते धर्म हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का रक्षा करता है हर व्यक्ति में ऐसी स्थिति है इसलिए उसको धर्म कहते हैं वो पुण्य रूप धर्म है यहां सर्व अनात्म धारणत्व अनात्म पदार्थ को तो धारण करता इसलिए धर्म का आत्म होगा तत्पुंच सब धर्मत्व शब्द का तत्व में धर्मत्व में कहा सिद्ध होगा तो, हो तो ब्रह्मसूत्र में हुआ है आत्मा सब सब को धर्म शब्द सिद्ध किया त्यों सबको धारण नहीं करके कैसे सिद्ध किया अक्षरा अक्षर अम्बरांत धृतय आकाश और अक्षरपण प्रकृति सबको धारण वही करता है ऐसा कहा है ब्रह्म सूत्र पदार्थ को धारण करने वाला ब्रह्म में सिद्ध किया है अक्षर अम्बरांत धृटे सूत्र में ऐसा कहा हुआ है इसलिए वो सर्व अनात्मा का तो धारण करने वाला सिद्ध हो तो जाता है आगे चार भी है अतो तो अन्य तुमने तो स्वीकार किया करेंगे तो वृत बने त्वृत तो तुमने जिसको स्वीकार किया है जिस वरदान को आत्मावार है तो दुर्ज्ञान विषय मान ज्ञान का विषय दुर्ज्ञान का विषय होता है विषय फलत्वा और फल भी संदेह है पता दे पता नहीं उसको हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा फल संदेह है आत्मज्ञाप का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा आत्मा ही का ता अवस्कार उस है उसका फल क्या सिद्ध होगा का फल अस्था का फल होने वो। वो। से अकोट का अर्थ यह है अतः अन्यम असंधिदम फलम बल केतु से इसलिए इसमें संदेह नहीं है अभी अभी भोग में उपयोग में आ जाए ऐसे प्रधान मामलो अभी अभी तत्काल उपयोग में आ जाए सर्वस्थ मामलो प्राकृत अन्यू अर्थात लगे प्राकृत पुरुष से जो अन्य है ये तो प्रकृति से अन्य वस्तु है ये ये अर्थ से आएगा असंदिग्धम फलम टिप्पणी है पांच की तद्वर से फलम आत्मनिश्चयात्मकम तुम्हारे तो तुम्हारे वरदान का फल है आत्म को निश्चय करना यही है ना आत्मनिश्चयात्मकम तो संदिग्ध ये फल संदिग्ध फल है आत्म को निश्चय करना इतना असंिग्धन है संदिग्ध ये फल इसलिए इसको छोड़ दो तो असंदिग्ध फल को तो मांग लो एक कहना चाहते तो हैं त्वर रशिया, तुम्हारी जो वरदान है तुम जिसको लेना चाहते हो बर है तुम जिसको मांग रहे हो फल हम ये दुख वर का फल है आत्मनिश्चयात्मक आत्मनिश्चय करण... वर है आत्मनो निश्चय कराने वाला है किंतु संदिग्धम को संदिग्ध है आत्मनो दुख का अपोलत्व दुखे अपगोधत्व दुख बड़े कष्ट से जाना जाता है दुख का है दुखपूर्वक यहां पर ये फल प्रत्यय किया हुआ है बड़े मुश्किल से जाना जा सकता है अगर मैं माम मां मारे माम मेरे प्रति छोड़ दो कहा माम प्रति ये बलवान को मेरे तरफ छोड़ दो ये बासी में कहा मां मारे माम मां, मां, मां उप्रोधी मेरे को बतरो को इसमें यही चाहिए करके हर्ष मत करता मां उप्रोधम मां काशी उप्रोध मत करो मेरे लिए कहा अच्छा आगे कहा अदावरणम एवं उत्तर भारण कहा जैसे उत्तर भारण व्यक्ति अदावरण को दबाता है जिसने कर्जा लिया हो कर्जा देने वाला व्यक्ति दबाता है इस प्रकार मुझे जब मत करना कि मैं तुम्हारे कर्जेदार हो चुका हूं देने को बोला देने के लिए मुश्किल वरदान तुमने मार दिया जो तो देना मुश्किल है तो ऐसे वरदान है तो उसके लिए फिर ऐसा मत करो कहा अदापरणों में बहुत टिप्पणी साथ गया अदवार उत्तर नहीं पाने नाम इससे क्या सिद्ध होता है भीतर यहां गहराई यह है समझ में यह है कहते हैं अगर तुम्हें बरतान चाहे तो ऐसे दबाते रहो नहीं तो बरदान मिलने वाला नहीं है ये उनका भीतर अभिप्राय है ये कहना चाहते हैं चुप्पणी का अनेण इस शब्द के द्वारा क्या शब्द अधमरणम उत्तर वर्णा है जी शब्द के द्वारा अधमरण स्वम सब उत्तर वर्ण है यह बोलना चाहते मैं अधबरण हूं और कौन सा उत्तम तुम उत्तम रहो तो क्योंकि मैंने पैजा देने को देने को बोला दे नहीं पा रहा हूं तुम लेने वाले हो गए उत्तम हो गए तुम गिटी तो यार तथा ही वो आपका तरफ दे तुम्हें उसी प्रकार से ही जैसे उत्तम को दबाता है वैसे करना चाहिए अगर ये वरदान चाहिए भीतर उनके मन में है बाहर कह रहे ये मेरे को छोड़ दो किंतु तो छोड़ने में नहीं है अगर तुम्हें चाहिए तो दबाते रहो किसी के मार्गते रहो भीतर ये उनके मन में ऐसा है मन में है उपलोधा करता देखो न मेरा आयम बलोगा किया जाए तो अगर छोड़ोगे तो ये बल वाला नहीं है हट पाओ ये भीतर होता मान लीजिए सुनी सुनी गुढ़ सूचा ही अत्यंत निगूढ़ कहनाई से ये सूचित होता है अगर तुम्हें चाहिए तो हट करते रहते बेहतर ही है ये बता रहे अच्छा चीता बनाया हो गया आगे अगले मंत्र के लिए एवं उत्तो नजगेता एवं मृत्युना उत्तो उतो, उतो इस प्रकार मृत्यु के द्वारा कहा गया निजेता बोलता है मृत्यु ने कहा था कि देवताओं को भी संदेह हो गया था कि धर्म बहुत ओण है सूक्ष्म है आपका धर्म और इसके लिए अन्य वरदान मान इस वरदान को मेरे ऊपर छोड़ दो मुझे मत दबाओ दबाओ में मतलो ऐसा कहा था इसके उत्तर में नचिकेता क्या बोलता है एवं नचिकेता अगला मौसम नजिकेता के तरफ से है इस प्रकार से मृत्यु के द्वारा कहा गया नचिकेता बोलता है कहता है कि आठ की टिप्पणी नचिकेता स्कूल और नचिकेता ये यमराज के संकेत शब्द था अगर तुम्हें बताना चाहिए तो दबाते रहो समझता है ऐसा वो समझदार है नती कहता उसको ध्वनिता अर्थ ज्ञात कम आत्मन एक आपने जो कहा गुरुजी जी मैं समझ रहा हूँ ऐसे सूचित कर रहा है ये मंत्र ऐसे दिखता है नती कहता उसको ध्वनिता अर्थ ज्ञापन ध्वनिता अर्थ ज्ञाता है आत्मरुद्वन अपने को ऐसे सूचित करता हुआ बोलता है जनकी इसलिए स्पष्ट करता है इस मंत्र को आपने जो कहा मैं समझ गया हूं मुझे वही चाहिए ऐसा बोलना चाहता है इतिहास है इसी तिगता इस अभिपाये भाषिक देत किंच मृत्यो यम सुविजेम भक्काचार्यको न लो नाम्यो वरस्फुर किल्व मृत्यो यदेयम भक्ताचार्य भी गण्यो न लो नो वरस्कुक गुरेशेक्ष देवई अत्राचकृत अत्रा मैं इस विषय में देवई देवई अपनी विचिकला पूर्व काल में देवताओं ने संदेह किया आप ही ने अभी कहा देवताओं ने भी संदेह किया जिस वस्तु ऐसा वस्तु है और कौन से मृत्यु जन्म सुविज्ञान था अरे आप भी स्वयं बोल रहे हो सुष्टु नहीं होता बोल रहे हो होता क्या है ये आपने अभी भी कहा था न ही सुविज्ञ अनुरेव सदार में था आपने भी संदेह हुआ जिस विषय और आप भी उसको सुविधियां होना उसके है क्या रहे हो अब मैं किसके पास जाओ जो मेरे को सुविधियां कराएगा और वक्ता हैसियत तो आदमी बनने वाले इस आत्मतत्व का वक्ता आपको छोड़ देकर दूसरा कोई मिलने वाला नहीं आप जैसे नहीं बताओगे तो कौन बताएगा आपका समान इसके वक्ता कोई मिलने वाला नहीं है नान तुल्य एहत्य कष्ट समान कोई बरदान बराबर वरदान कोई है नहीं मुझे यही चाहिए इस बलान के समान यथसुल इस बलान के समान नानियो वरह कष्ट नानियो वरह कोई भी अन्य वर है ही नहीं यही है क्योंकि तो देवताओं को भी जो संदेह हुआ है और आप भी कह रहे होता अभी अभी आपने बताया नहीं सूर्य के अनुरय स आपने बोला अभी और वक्ता आप भी छोड़ करेगा इसका वक्ता कौन मिलेगा इसका वक्ता संसार में कौन मिलेगा नहीं मिल सकता है इस ईश्वर के समान दूसरा प्रदान कोई है नहीं जो बराबर होता तो मैं ये भी लेता होगा बराबर कोई समान वरदान नहीं है मुझे यही चाहिए कहता कहता है भाष्य है देवई अत्रापि अति अत्र बने इस विषय में आत्म के विषय में देवई अपनी एक तस्वीर वस्तु में अत्र बने इस वस्तु में आत्मवस्तु में बीच गिरी शम शिल भवता एवं न सुनतम आपसे ही हमने सुना भवता पंचमी आपसे ही हमने सुना है इस बात सुनिए अभी भी आपने कहा नवीश्विज्ञ अणुवेश धर्म आपने कहा था आपसे ही हमने इसे सुना है देवताओं ने भी संदेश दिया करके आपसे ही सुना है आपने कहा तो ऐसे वस्तु को दूसरा तो कोई बताने तो वाला मिलेगा कोई मिलेगा कोई मिलने वाला नहीं कहा कि पढ़िया नौ दस में नौ कहते हैं निपात अनेक अर्थत्वाद किला इतना कहते हैं वो मंत्र में किला शब्द है वो निपात है अव्यय है अनेक अर्थ होता है निपातों हो। का क्या क्या किया वह न सुगम आपसे हमने सुना कहा कि और भवता कहा भवताना हमने सुना एक बोलता हमने सुना भगवतः न सुगम ये कहा तो निपात का अनेक अर्थ होता है वो चिल शब्द का ही अर्थ निकाला हुआ राषिक ये कहा भवता न सुगम ये भाषिक अर्थ निकाला वही किला का अर्थ है कहा तो भवतन में पंचमी कैसी होगी प्रश्न आया भव्य पंचमी कर दिए भवत शब्द का भव्यता बना रखा है तो कहते हैं कारक में आपने पढ़ा होगा आख्यात उपयोगी ऐसा सूत्र है आख्यात का उपयोग होने पर आख्यात क्या होता है कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करना कि अनियमपूर्वक नहीं नियम नियमपूर्वक कहते एक आदमी को तो गीता पढ़ना था पक्षी सीख जाकर के झुकना नहीं चाहता था थोड़ा अभिमानी था अभिमानी था झुकना नहीं, नहीं� तो सोचा गीता पढ़ना है और ये किसी विद्या में प्रणाम करना नहीं है बिना प्रणाम करे कोई बताएगा नहीं तो बहुत सोचते सोचते उसको ये एक उपाय सुझा एक विद्यालय का पास में नहीं छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे वहां तो वो तो जो लघुशंका के लिए बच्चे आते थे वहां जाके बैठ गया बैठता है बच्चे आते हैं लघु के लिए कुछ तो आए तो क्या करता है क्या पढ़ते गीता सुनाओ तो, तो, तो बच्चा बोलता है धर्म क्षेत्र ही गुरु क्षेत्र जरूर तो बोलता है ठीक नहीं हुआ फिर बोल हाँ दो चार वाला उसे बुलवाया वो उस चला जाता है फिर दूसरा बच्चा आएगा उसमें जो प्रश्न करे ऐसा करते करते उसने अठारह दिया गया तब पढ़ी बाद में उसको अपने अहंकार की पुष्टि के लिए कहा कि लोग बोलते हैं गुरु के बिना पढ़ने सकता मैं प्रमाण हूं बिना गुरु का पढ़ लिया लोगों ने पूछा कैसे हो सकता है भाई तो बोला ऐसा ऐसा बोला तेरे तो हजार गुरु हो गए एक अलग हो गए वो तो बच्चे सारे गुरु होते तो ऐसा ही है तो तो अच्छा तो उपयोगी ये कारक में सूत्र है अपराण संज्ञा करने के लिए है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार में जो वक्ता होता है बोलने वाला पढ़ाने वाला जो होगा, है उसमें अपादान संज्ञा हो जाती है और अपादान्य पंचमी से पंचमी होती है देता है आख्यात तो उपयोगी अपता पंचमु भवता भवता सपन जो भवत सप्तन पंचमी है इसके द्वारा क्यों नहीं कहता नियम पूर्वक विद्या स्वीकार कर रहा हमारे देश में कभी आया कभी नहीं आया अन्य मनस्क हो जाए पूरा पूरा ध्यान से सुन रहा है विद्या स्वीकार है ज्ञान पूर्व आचार्य कौन है कमराज है उसने भवता सपन लगा दिया पंचमी अपादान संज्ञा ये कहा था महातम कॉर्पोरेट और संबंधित तो मात्र जिले ये जो टिप्पणी का कल्पक और परिष्कार करता दोनों जो दोनों करने व्याया महापंड थे उनको तो हर शब्दों में कैसे बने बना वो शब्द बना उसके ऊपर तो तो तो बड़ा ध्यान है ध्यान है इसलिए तो ऐसी चीज निकाल पाए जो इतने मुझे कहरा ही चिंतन गया कहते हैं जो बड़े महाराज जी के पृथ्वीदेवा के महाराज चार बार तक मध्यमा ही करते रहे राशि में करेगा एक बार नहीं और अच्छे विद्यार्थी दिए नहीं फेल होते गए चार बार मध्यमा करने के बाद कितने साल लगा होगा चार बार मध्यमा करने में बारह साल चार साल सोलह साल लगा होगा तो चार में सिद्धांत है उसके बाद में तो कैलाश में कितने प्राउड हो गया आगे बच्चे करता है जो व्याकरण वो कर लेगा तो उसके गति नहीं होगी संस्कृत में गति नहीं होगी व्याकरण को तो सबसे पहले सीख करना चाहिए उसके लिए अगर व्याकरण किसी को करना है तो अष्टाध्यायी पहले करना चाहिए अष्टाध्यायी रखने के बाद ही फिर वो पढ़ने लग जाए तो समझेगा नहीं तो उसे भी तो लग जाएगा सूत्रों का ख्याल नहीं रखेगा सूत्रों का ख्याल रखना हो सबसे पहले अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी जगन माता ऐसा करके रख आप पढ़ने लगे उसके उस संबंधित राम तो यहां कहते हैं नुतम आ जाए नी कैसे हो गई तो यहां पर अस्मागम होना चाहिए अस्मागम भी नहीं अस्माघिक्रतम होना चाहिए और तृतीया की जगह में षष्टी कैसे पहले भी तो ये होगा और ये न षष्ठी कैसे हो गई तो कहते हैं नुतम की कर्पुरिय संबंधित तो मात्रा मात्र जो चाहे कर्ता ही है वो किंतु संबंध मात्र की विवक्षा में सामान्य में शेष्टी हो जाती है शेष्टी करते हैं उसको हो जाती है ष्ठी शेषेष उतरा है ना हो जाता है ना तो कर्तृत्व विवक्षा करता कर्तित्व का विवक्षा करेंगे संबंध है तो कर्ता है वो हमने सुना है यथि कहता न करके अपने को बोल रहे हैं कर्ता में है षष्टी किंतु कर्तृत्व विवक्षा नहीं की है केवल संबंध सामान्य में ष्ठी की अगर कर्ता के विवक्षा करेंगे तो क्या होगा कर्तिक कर्म और कृति के द्वारा होना था ष्टी कृदंध के योग में कर्ता में और कर्म में षष्ठी विमुक्ति होती है वो होता है इसी तरह यह कारक षष्टि है और शेष ष्टी माने सामान्य षष्टि जो आपके लघों में पढ़ा कारक षष्टी में सामान्य षष्ठी है किसी कारक को बाध करके ष्ठी हो उसको कारक षष्टी करें और संबंध मात्र केष्ठी करेंगे और श्रेष्ठ ष्ठी तो यहां पर अगर कारक सृष्टिकरण कर्ता को बाढ़ करके करना हो तो क्या करना चाहे था वहां न लोका पेयनिष्ठा फलत किसका वहां पर निषेध कर देता वहां सृष्टि नहीं होती कितने के योग में तो यहां एक रहा और कर्तिक विवेक्षा कर्ता की विवेक्षा करेंगे न गोस्थिति में तो न लोका इत्यादि निषेध रहा न लोका पे अनिष्ठा फलत त्रिका सूत्र है षष्टि का निषेध कर कारक में आपने पढ़ा होगा निषेध होगा हो नहीं पाती थी केवल प्रता को ही संबंध मात्र सामान लेकर षष्टि किया ना। ना सुर्तं। सुर्तं के दस मिनट के सुना है आपसे ही आप से सुना है हमने ये बात देवताओं को संदेह हो गया सुना है तेजा इसलिए क्या सिद्ध हुआ कस्य कस्य माने आत्मज्ञान मेरा वरदान है मैंने जो बल मारा है जिस बल को कौन है वो आत्मज्ञान संबंधी आत्मा को जानकार है तस्य मैंने आत्मज्ञान से जो मेरा बर है मेरा स्वीकार जो है तस् महामहिमत महान महिमय अति पुज्य है वो ऐसा होने से अवश्य अवगंतव्यम अवगत हम यही निश्चित हुआ कि अवश्य जान ज्ञानदेव के बाद क्योंकि देवताओं को भी पर संदेह हुआ है और आप ही ने अभी बताया बहुत सूक्ष्म करके बताया नहीं सुद्देह के अनुरेश धर्म और भक्ता आपके समान कोई मिलेगा ही नहीं भूमंडल में कोई ढूंढने पर मिलेगा नहीं, नहीं आप धर्मराज हैं आप ही सब सकते हैं वक्ता चार से अतवादी को सीधा नहीं सबके बराबर कोई मिलेगा ही नहीं और नानियों का सीधे बदानी के बराबर कोई दूसरा है ही नहीं तुम से भरते हो एक तो देवताओं के लिए भी संदेह हुआ है इस विषय में दूसरा तुम चंद्र जो यद मारे यश मार्ग या न सुविज्ञा थकान यद यश मार्ग जिस कारण से आपने भी कहा न सुविज्ञा यम तो आत्मतत्व तो आत्मतत्व को सुविज्ञा नहीं कहा सुविज्ञा नहीं हो सकता है करके आप ही न भी पता है न ये सुविज्ञ मरु यार आपका शब्द है यह अथ गुरु धातु का रूप है गुरु बह पंचानम आगता पहले परस में बदाना नव को सुखा लो सुखा नव लो सूत्र आता है लीड में करता है वो नव को नव आदेश करता है उसका उसके बाद आप दित, विधेयक उसके बाद धातु को लाला विकल्प से को, हो भी बनता है व्यक्ति भी बनता है बाद उसके बाद सूत्र आता है गुरुवा पंचाना आदि आहोह गुरु धातु से पढ़े तिबादी पांच को लालदी वैकल्पिक आदेश हो जाए और गुरु को आहा आदेश हो है आह आहतु आहू अथ आहतु उसके बाद प्रवित तो ये आत्थ बनाने के जब गुरु का आह करेंगे थल है था थ है आपके पास आह थाना आह के हकार को थ आदेश करने वाला शुक्र है आह स्थ आह के हकार को थ हो जाता है फिर खरीचा लगा देना आत्थ बन जाए। नहीं सूर के आत्मतत्व मतलब आत्था आप भी ऐसे कर रहे हो अत्थ ये लक लगा है लीट मत समझना ये लट में होता है बिध धातु और धुबध धातु को तो डबा दिया लट में होता है और बाकी को लिट में होता है यह तो आप भी इसको सुपिज्ञा नहीं होता है करके कहते हो आप कथा ऐसी ही किसी का परिवार चलवा दिया ऐसा कहते हो ये अतः इसलिए पंडित ही उम्र ऐसी महत्व इसको पंडितों के द्वारा ही उपदेश होना चाहिए पंडित <Nur> किसको कहते हैं पंडा माने सदस्य विवेक की बुद्धि को पंडा कहते हैं पंडा शब्द का अर्थ है सदस्य विवे की बुद्धि क्या है असत क्या है छानने करने की बुद्धि को पंडा बोलते हैं वो पंडा जो बुद्धि ऐसी बुद्धि जिसमें उदय हो जाए उसको कहेंगे पंडित तारकादि इतज ऐसा सूत्र पढ़ा होगा लोगों के जो शब्द आते हैं उससे इतज प्रश्न होता है पंडा शब्द तारकाधिका है जैसे तारक इतम नभाव बनाते हैं तारा उगा जिस आकाश का उस क्या तारा उसे आकाश को क्या बोलते हैं नवर को तारा की तम वैसे पंडा उगए हो गई जिसके यहां माने सदस्य बीमे की बुद्धि जिस व्यक्ति के अंतगर में पैदा हो गई वो उस व्यक्ति का नाम है पंडित आज तो पंडित तो मखोल के लिए हो गया अरे पंडित काश भी बोलते हैं अरे पंडित जरा जूता उठा ऐसा शब्द मखोल के लिए हो पंडित ऐसे इतना बड़ी उपाधि है जिस व्यक्ति को अंतकरण ऐसी बुद्धि जागृत हो सदस्य सा विवेक की बुद्धि जागृत हो जागृत हो गया हो, उस व्यक्ति का नाम है पंडित पंडा उदय हो गया जिसके यहां नाम की बुद्धि उदित हो गया जिसके उसको कहते पंडित नहीं है अतः पंडितें उपदेश बता रहा हूं तो पंडितों के द्वारा ही उपदेश के योग्य है इसलिए वक्ता के अष्ट धर्म से त्वादिकल्योग तो अन्य पंडित है आपके समान पंडित दूसरा भाई मिलेगा इस धर्म का वक्त आत्मधर्म के बारे में कथन करने वाला आपके समान बड़े पंडित कोई नहीं मिलेगा इतने बुद्धिमान आप हैं सदस्य विवेकी बुद्धि आपके पास है आपके समान कोई नहीं मिलता न लभ्योग अन्य माने की सारा ढूंढने कोई भी नहीं मिलेगा कोई मिलने वाला नहीं टिप्पणियां तीन चार पांच तीन में जाते हैं देव विचार विशेष दुर्ग्यता पंडित ही उपदेश को न सक्य देवताओं के विचार में भी जो दुर्विज्ञ बना हुआ है आप ही ने कहा देवताओं के भी संदेह हो गया करके तो देवताओं के विचार का भी जो दुर्विज्ञ बना हुआ पदार्थ है वह पदार्थ और पंडित ही वो गुरु होगा क्या जो पंडित क्या उपदेश कर पाएगा देवताओं के लिए भी बना हुआ वस्तु है और उपदेश को अशक्य होता उपदेश करना मुश्किल है पंडित हो बढ़ी इसलिए चार ने कहा देव ही इत्यादि उदेद देव ही बोला देवताओं के लिए भी कठिनाई बोला तो क्या करना चाहते हैं यम से देवत् भी तो देवता ही है ना यमराज भी देवकोटी में देव विचार जानी जानी देवक विचार है निश्चय देवताओं के संशय के बाद में विचार के बाद में निश्चय भी होता है तो आपको जरूर निश्चय है ये, वो भी तो देवता ही यही कहना चाहते हैं नजीकता के मंदिर आप भी तो देवता ही हो देवई इत्यादि होते हैं देवई शब्द के द्वारा क्या कहना चाहते हैं देवश्य देवतत्व देवत्व देवता देवी है देवत्व तो धर्म है उसमें देव विचार जहा देवताओं के द्वारा विचार निश्चय भक्त तो निश्चय ऐसा निश्चय है आपके पास ऐसा नदी के द्वारा निश्चय है निश्चय होने से प्रवर्तन शब्दत्व इसके उपदेश करने में समर्थ सामर्थ्य आपने प्रवर्तन करना उपदेश करना सामर्थ्य है अन्याया दक्षदेवत्व अनन्नया दीक्षत्व से अन्य अन्य के समान आप नहीं है अन्य व्यक्ति के समान में अनन्या दृक्ष हैं आप अन्याय दृट नहीं है अन्य दृट नहीं है अनन्या दृट है आप क्यों धर्म धर्मदेवत्व आपका नाम धर्मदेव है धर्मदेव आयोग जानते हैं ये भी आप गुरु की धर्म है नई सुज्ञा या अनुरेश धर्म आपने धर्म सत्य का प्रयोग किया है आप धर्मराज हैं धर्मदेव है इसलिए अब हार भक्ति इसलिए आप उसको निश्चय करके बोलेगा आप यवराज कहेंगे इतिहास है ये कहा ये अभिप्राय लेकर ना बोलता है भक्ता का आश्चर्य आदि करने आप धर्म का भक्ता आपके समान कोई दूसरा मिलने वाला कुछ नहीं कहा दूसरा कोई मिलेगा इन्हें कहा अच्छा चार की टिप्पणी पंडित अन्य अन्य प्वारिक और अन्य पंडित अस्तर नरभ्य रहा था अन्य कोई पंडित मिलेगा नहीं इसके लिए नहीं अब हो बुद्धे बुद्धते तो कर्मणी मत समझना बुद्ध धातु दिवाली का है कर्तरीव प्रयोग है अबोध व्यक्ति बोध नहीं करा सकता जो स्वयं अपंडित है भूल क्या बोध कराएगा दूसरे को नहीं अबुद जो जानकार नहीं है न बुद्ध वो दूसरे को जानकारी दे, दे सकता है कर्मणी नहीं कर्तव्य प्रयोग है बुध धातु दिवाली का इसलिए क्षण लगा नहीं अबोधो बुद्धिते वस्तुरो वस्तु को नहीं ज्ञान करा सकता क्यों वस्तु में दुर्बोधत्ता दुर्बोधत्व बड़े दुखे न अबोध हम सब तुम यदि दुर्बोधम बोला बड़े मुश्किल से जानने योग्य वस्तु है छानबीन करना बड़ा मुश्किल है कितने दिनों से हम सुनते हैं पेदांतर किन्तु छानबीन हो ही नहीं पा ये तो ये दृश्य थे गुग्र या बुद्धिया भी इसी में आगे बढ़ेगा और सूक्ष्म उपासना आदि के द्वारा और शास्त्रों के माध्यम से तीक्षण किया की गई बुद्धि हो कोई समझ सकता है इसलिए पंडित अन्य नहीं मिलेगा ये नटिका का कारण है भाष्य में आगे बोलते हैं अयोक्त बलो डिस्त्रीय से प्राप्ति हेतु और ये बरदान क्या है मोक्ष प्राप्ति का हेतु है कल्याण प्राप्ति का हेतु है भागी वरदान जो भी होगा वो बंधन के कारण चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो स्वर्ग मिले बंधन ये सूर्य शरीर देगा शरीर जो भी होगा दुखी रहेगा कहीं का भी हो कबीर जी ने कहा है तन घरी सुखिया कालू न देखा जो देखा सो दुखिया कबीर जी बोलते शरीरधारी कोई भी हो सुखी किसी को भी रहेगा दे जो देखा सो दुखिया सबके साथ दुखी देगा और ग्राम भाषा में बोलते हैं कनधरी सुखिया तालो न देखा जो देखा सो सब दुखी जब तक शरीरधारी है दुखिया ये कहना है आयम तो करो निष्क्रेष्ठ प्राप्ति है तू ये भाष्य में कहा ये जो तो वरदान है मैंने जो मारा है ये बार मांगा है मैंने जो आज से मांगा हुआ है ये तो निश्क्रेष्ठ प्राप्ति का मोक्ष प्राप्ति का कारण है शरीरादि बंधन से हटाने के ये कारण है अतो धान्य वर्ष तुल्य अन्य वर्ग इसके समान नहीं है सदृश इसके समान सदृश को वरदान नहीं है कश्चित अभी कोई भी हो कोई भी वरदान इसके बदले आप जाना चाहेंगे इसके समान बोले सकता अनित्य फलदा बाकी बलदान अनित्य बल हैं उनका फल अनित्य होगा अनित्य पल हो हो वालों से एक दिन फल नष्ट हो जाएगा फिर दुखी के दुखी अनित्य फल अन्य सर्वस्य सर्वस्या अन्य अनित्य फलदा क्या लागे अन्य करना सबके सब जितने भी होंगे बरामान अनित्य फल होंगे इसको छोड़कर अनित सर्वस्या ये वही अभिप्राय यही अभिप्राय है जी कहता सबके सब अनित्य फल हैं यही अभिप्राय है टिप्पणी ठीक है आयम तो बड़ो हो श्रेयो भागीवीर देवय नूनम निष्क्रियाम एवं तथा विचारित कल्याण चाहने वाले देवताओं ने अवश्य ही वो अपने कल्याण के लिए ही निश्चय किया होगा तो आप भी देवकोटि में है तो आप उनके कल्याण के लिए निश्चय करके रखा हुआ है तो उसी को मेरे को दे दो ना आप देवता कैसे है तो को भागीदार होते श्रेय चाहते हो श्रेय भागीवीर देवय स्त्रेय चाहने वाले देवताओं के द्वारा नूनम अवश्य सार्थम एवं अपने कल्याण के लिए ही तब विचारिका को जो विचार करके वो सात और विचार जरूर किया होगा एक विचारिका आलोच्य सोच करके कहा अयम तु बरा इत्यादि वासन कहा अयम तु बरो श्रेष्ठ प्राप्ति है ये कल्याण प्राप्ति का कारण है तू काम तू के द्वारा अयम तू तू है तू के द्वारा क्या कहना चाहता है तू का तृतीय तू ना तू सत है अयम तु बरो तू के द्वारा बड़ांतरम व्यवस्थे नी अन्न व्यवस्था कर देते हैं नहीं अन्न व्य चाहिए निस्क्रेय दिशा की टिप्पणी <coughs> निश्प्रेष क्या होता है निश्चितम श्रेय नित्यम सुखम निश्रेय वित्यर्थ होता है तो निश्चितम श्रेय निश्रेय जैसे कल्याण है जिसमें उसको निश्रेय बोलते हैं मयूर व्यवसायदय सुप्रश् हमारे होता है नि अनित्य फलत्व सदस्य कहा बागी सब बलान को बदले में जाएंगे अनित फल कहा था इसीलिए कहा पशुपुत्र आदि पशु पुत्र आदि विषय बरान तरह जात था। था। आप इससे छोड़ देते पशु देने पुत्र देते स्वर्ग देंगे यही होगा ये सबके सब अनित्य फलवान है ये अभिप्राय नजिकता है भाष्य में एवं उगतो पुनः प्रलोभन होगा हो इस प्रकार से स्पष्ट बोल दिया कि ये वरदान वो दूसरे के समान नये करके स्पष्ट बोल दिया है और इसके बता आपके समान कोई मिलेगा नहीं स्पष्ट है के साथ इसके समान कोई है निकालने पर भी फिर कैमराज उसको दोबारा प्रलोभन देते हुए फिर बोलते हैं तरह तो टल जाए मारे परीक्षा कर रहे नहीं चाहते हैं परीक्षा कर वास्तव में ये विषय को नहीं चाहता है केवल आत्मा को चाहता है अब चलते चलते आत्मा का हो जाए बाकी विषय को चाहता है ऐसा पर नहीं है भाषण में कहा एवं उप्तों की नजिकेतम उत्तों की नजिकेता के द्वारा इस प्रकार कहा गया बुद्ध देवताओं को भी जिसमें संदेह हुआ और आपने भी कहा यह धर्म अति सूक्ष्म है और इसका बदता आपसे छोड़ कोई तो मिलेगा नहीं कोई भी पंडित होगा और बाकी को अपंडित पंडित ही नहीं तो सदसर तो उसको जो, जो सदसर विवेकी थोड़ी कहा जाए पंडा उपये जिसमें विवेकी आ गई उसका नाम पंडित है वो ब्राह्मण जाति पंडित बने जिसकी बुद्धि ऐसी बनी वो तो पंडित होता है सदस्य विवेक ऐसा प्रश्नोत्तर में कहा पंडित बहुत है सदस्य का विवेक का पंडित होता है तो वाच में कहा कि न चिकेत साव उ की न चिकेता ने कष्ट मना कर दिया है मुझे वही बदान चाहिए दूसरा ने चाहिए कैमराज पुनः प्रलोभ होगा फिर भी प्रलोभन देते हुए हो सकता कहीं इसके थोड़ा आशा हो कहीं प्रलोभन देते हुए मृत्यु उचन मृत्यु मृत्यु ने कहा क्या कहा मंत्र है सतायुष पुत्र पौत्राणी हस्ते हिण्यम स्वाम स्वयं सतायुषा पुत्रपौत्र हिण्यमस्वी इसके बदले में ये बलदान ले आत्मा इसके पुत्र पुत्र को छोड़ दो सता आयु सर पुत्र को उत्तराण ग्रमश्व सौ सौ आयु आए सौ वर्ष के आयु बचे के पुत्र पौतराधि को पुत्र हो गया होते ही मर गया दुख होता है ये स्थिति हो जाती है नहीं सौ साल से पहले को तो कोई बढ़ेगा जो तुम्हारे संतान कोई भी होंगे ऐसा पुत्र पौतरादि को स्वीकार करो इसके बदले में सता पुत्र प उत्तराय ग्रणेश्वर श्री गुरु स्वीकार करो और बहुन पशु हस्त हिरण के पशु बहुत सारे पशुओं मार करेंगे इस पर अनुदे हाथी मार घोड़ा मार सोना मार लो बहुत कुछ मार जो चाहो देते सब कहा और भूमि महद आयतन सब कुछ मिल जाए आने का स्थान मांग ले तो कहते हैं भूमि भी, भी। महद आयतन विस्तीर्ण भूमि जितना चाहिए भूमि सारे चक्रवर्ती हो जाओ तो पूरे भूमि ले लो तो उसके बदले ऐसा स्वयं तो जीव शरदो या वी छशिशावश सब कुछ मिली भूमि भी मिल गई उसको पुत्र आदमी मिल गए पशु भी मिल गए सब कुछ हो गए और स्वयं मालपाई हो तो कहते हैं स्वयं तो जीव शरदो या वी जितने साल जीना चाहते हो उतने अपने इच्छा के ऊपर जीने शरद ऋतु साल एक बार आती है, आने वाला है जो शरद का था संपत्सर जितने संपत्तर जीना चाहो जितने पक्ष जीना चाहो उतने तो पक्ष हम लोग शांति मंत्र में बोलते हैं तत्चुर्देवित पुरस्तात् शुक्रपुत्र पश्य सर्वशतम जीवे सर्वशतम सृढ़याम सर्वशतम प्रभ्रमा सर्वशतम श्याम सर्वतम शतम भुवेश सर्वस्पात ऐसे मंत्र बोलते हैं ना शांति पाठ तत् चक्षुर्देवितम ये, ये चक्षु है ये कौन सूर्य को कहा सूर्य सबके चक्षु है ये सबके लिए ही इनके बिना कोई काम चलता नहीं है उनसे प्रार्थना करते हम कैसे हो पशेम सर्वदशतम हम सौ साल तक देखते रहें हम सौ साल की आयु हमारी हो ये प्रार्थना है पश्चे व सर्वदशतम श्रृणुयाम सर्वदश सौ साल तक सुनते रहें प्रब्रवाम सर्वदश तक बोलते रहें सौ साल तक इत्यादि ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसे यहां स्वयं के जीवा सर्वो याव दिव स्वयं तुम जीव जितना चाहो उतना जीव हम लुट लगा रहे प्राण प्राणधार है और जीव प्राणधार है जीव प्राणारा धातु है तुम तो जितना साल जीव उतना साल जियोगे ये कहा ये पाओगे कहा इसके बदले ले लो कहा टिप्पणी स्वयं चीवा सरदा इत कालात्यंत समय के द्वितीया तो यहां पर ये जो शराब याव दीक्ष में जो द्वितीय है शारदा है जितने सरदी चाहो कालाध हो और अत्य समझो काल का अविच्छिन्न हो अविच्छिन्न धारा चलती हो माने सौ साल तक जब तक जीना तब तक, तक काल की धारा चलती रहेगी जीतेगा बीच में इसलिए वहां कालाधरो अर्थ समझे इससे द्वितीय विरोधी होगी द्वितीय विरोधी है शारदा में द्वितीय यही है क्योंकि जब तक चाहो तब तक बीच में काल का विच्छेद होगा ही नहीं दो नंबर भी है ना यवदिच्छाशील यावत में यावत्त ने में कैसे कर दिया होगा यावान क्यों नहीं बोला होगा यावती क्यों नहीं बोला होगा अब एक अवैसंग आ रही है। रहे हैं दयाक्रम से क्या है तब तक, तो जब तक चाहो तच उत्तम ज्योति अर्थव्य कदाप न ग्रिय निरस्तम असंभव ये होने नहीं सकता कभी भी न मरु न मरिए लिंग लगा कर न मरू ऐसा निरस्त हो गया जब तक चाहो तब तक जीव कहा मैंने अमर बनाने के लिए नहीं कहा निरस्त हो कोई शंका कि कभी न मरू ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये वृत्ति लोक है वृत्ति लोक में मरेगा ही बात रेखें शतायुष शतम वर्षाणी आयुंसी यशाओं बहुत समाज है सौ सौ साल जिनकी आयु है यशाम सतायुश उनको सतावीस कहा गया है द्वितिया का बहुवचन है सताविशाह सतावीस का सता है द्वितिया का बहुवचन सतावस ऐसा है पुत्र पौत्राण ग्रहेश पुत्र और पौत्र पुत्र है और पोते हैं सब का पुत्र बहुवचन है नव नंबर की टिप्पणी पौत्र शब्द ऐसे बन गया होगा अभी यहाँ शंका है टिप्पणी से संका है पौत्र के बारे में द्वारा नव नंबर टिप्पणी पुत्र से अपत्यान पौत्रण पुत्र से अपत्यं पौत्र ऐसा है क्यों कहते हैं विरादिवार विदाधि बन में आता है पुत्र शब्द किसमें आता है वहां सूत्र है अंदर से आनंद विदादि अयप्रत्य होता है ऋषिवाचक गो तो गोत्रापत्यसम होगा और ऋषिवाचक में हो गिदाधिगण में दोनों प्रकार के शब्द हैं ऋषिवाचक भी है अनऋषिवाचक भी है ऋषिवाचक क्षेत्र सूत्र है गोत्रापत्य में होगा और अनुषिवाचक होंगे तो अनंतरापत्य में होगा यह अनंतरापत्य में है पुत्र से पुत्रम पौत्रम ऐसा करना है यार आते हैं विदित्वाद विदाधि अंधिवाचक विदाधिगण आता पुत्र शब्द ऋषिवाचक नहीं है इसलिए तो पुत्र शब्द से तथो पुत्र शब्द से तथो अदृषि अदृश्य आनंतरी से आनता है पौत्र जाता है ऐसा अनंतरापत्यय आया गोत्रापत्य में नहीं अनंत्रपत्य में अह प्रत्यय है ऐसा बताएगा अतो अतय पवार पुत्र शब्द ज्यादा अधम तथा अतय से पौत्री गोला जैसे दशरथ से अत्यम दासरथी ऐसा नहीं हुआ रहे पवत्र बना कहा अच्छा आगे कैंडी भाषण का समझ शही